सर्ग आदि का वर्णन है। हे दो जो संज्ञा के भेद से चैत्र आदि दो मासों से ऋतु को समझिए चैत्र और बैसाख दो मास में वसंत ऋतु होता है ज्येष्ठ और आषाढ़ दो मास में ग्रीष्म ऋतु हुआ करता है श्रावण और भाद्रपद इन दो मासों में वर्षा ऋतु हुआ करता है आश्विनी और कार्तिक मासों में तरद हुआ करता है अगहन और पौष में हेमंत ॠतु होता है तथा माघ और फाल्गुन मासों में शिशिर ऋतु होता है ये छह ऋतु कही गई हैं, जो यज्ञ आदि में अलग विहित किए गए हैं मनुष्यों के मान से सत्रह छह हैं और अट्ठाईस सहस्र का मान कृत युग का है अंतराल में अर्थात युगों के मध्य में चार सौ वर्षों का संध्या काल होता है संध्याश उतने से ही कहा गया है जो अंतर्गत इच्छित होता है त्रेता युग मनुष्य के बारह लक्ष्य वर्षों का हुआ करता है और इस युग की संध्या का समय छियानवे हजार तीन सौ वर्षों का हुआ करता है उसके अंदर तीन सौ संध्यांश कहा गया है प्रमाण से चौसठ हजार लक्ष और आठ वर्ष का द्वापर का नाम वाला युग होता है उनमें की संध्या होती है दो वर्ष का संध्यांश अंतर्गत ही अभिष्ट हुआ करता है चार लाख बत्तीस हजार वर्ष कलयुग का समय होता है वर्षों का मान होता है और एक सौ वर्ष की संध्या का काल होता है इसके अंतर में एक एक सौ वर्ष का संध्यांश है इस रीति से कृत्यु त्रेता द्वापर और कलयुग मानुष मान से चार युग हुआ करता है सहस्र वर्षो की इन सबकी संध्या का अंश हुआ करता है जो कि अन्य सध्यंश से संयुक्त है रात्रियों के सहित देवों का दिन मनुष्यों का एक বৎসর होता है इस प्रकार से क्रम की गणना करके मनुष्यों के चारों युगों से देवों के 12 वर्ष का वर्ष प्रति हुए करते हैं देवों के 12 सहस्त्र वर्षों का दैविक युग हुआ करता है वह मनुष्यों के चार युग हैं जिसमें संध्या और संध्यान से सम्मिलित होता है देवों के कृतयुग में त्रेता द्वापर की व्यवस्था से युग व्यवहार नहीं है और धर्म आदि की भिन्नता भी नहीं है किंतु मनुष्यों का चतुर्युग अर्थात चारों युग सदा देवों का युग होता है इकहत्तर देवों के युगों से एक मनवंतर हुआ करता है देवों के दो सहस्त्र युगों का ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र हुआ करता है मनुष्यों के मान से दो सहस्त्र चारों युग होते हैं एक ब्रह्मा जी के दिन में चौदह मनु होते हैं इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मान से तीन सौ दिनों से आठों से वत्तर होता है जैसे मनुष्यों का है वैसे ही ब्रह्मा का वर्ष होता है ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म के पाँच सौ वर्षों से प्रार्ध कीर्तित किया गया है वह ईश्वर का दिवस है और उतनी ही रात्रि कही जाती है ब्रह्मा जी के एक शतवर्ष का काल दूसरा प्रार्धक होता है द्वितीय परार्ध के व्यतीत हो जाने पर जो ब्रह्मा का है प्रलय होता है पर ब्रह्मा के लीन हो जाने पर जगतों का आधार अव्यय और परे से भी पर है। उस ब्रह्म के स्वरूप के दिवा का जो होता है उसे हर नाम का उसका आधा परार्ध कहा जाता है जगत के स्वरूप वाले भगवान परमात्मा का अक्षर और अव्यय होता है जो स्थूल से स्थूलतम और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम माना गया है उसका देवा रात्रि का व्यवहार नहीं होता वत्सर ही है किंतु पूर्व पौराणिकों के द्वारा और उस प्रकार के हमारे भी द्वारा सृष्टि और प्रलय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्हनिष्ठ कल्पित किया जाया करता है वही रात्रि है वही वर्ष है और वही क्षिति है तथा सृष्टि के करने वाला हर है वह विष्णु के रूप वाले पुराण पुरुष हैं उसी से यह समस्त उसी की भांति विभात होता है यह शाश्वत परमात्मा ब्रह्म के लीन होने पर यह संपूर्ण जगत क्रम से ही उसके रूपत्व के में गमन किया करता है अर्थात उसी का रूप स्वरूप बन जाया करता है ब्रह्मा के सौ वर्ष के अंत में रुद्र देव के स्वरूप वाले भगवान जनार्दन स्वयं इस जगत का अंत करके परम स्वरूप में लीनता को प्राप्त हो जाते हैं सबसे प्रथम तो सवित अपनी परम तीक्षणता किरणों से स्थावर और जंगम संपूर्ण जगत के लिए जल का शोषण करके स्वयं ग्रहण करते हैं शुष्क वृक्ष तरण गण प्राणी तथा पर्वत चूर्ण होकर दिव्य सौ वर्ष में विकीर्ण हो जाएंगे फिर बारह सूर्यों की बहुत ही अधिक प्रवल किरणय हुई और जगत के भोग्य से उपग्रहित द्वादश आदित्य हुए देहौ और मैदनी उष्णता को प्राप्त हो गई थे इसके उपरांत संपूर्ण स्थावर और जंगम के विनष्ट जाने पर आदित्य की किरणों से रुद्र रूपी देव जनार्दन उन्नत हो पाताल नदी को प्राप्त हो गई थे सात पाताल के संस्थानों को नाग गंधर्व और राक्षसों को देवों को ऋषियों को और शेष को नरशूल के धारण करने वाले ने हनन कर दिया था इसी प्रकार से स्वर्ग में पाताल में पृथ्वी में और सागरों में जो भी प्राणधारी जीव थे उन प्रभु जनार्दन ने उन सब को मार दिया था इसके पश्चात मुख से महावायु का रुद्र देव ने स्वयं सृजन किया था वह अव्याहत गति वाला वायु धृत आशे संसार के तीनों भवन के गर्भ में गमन करने वाला 100 वर्ष तक भ्रमण करता हुआ जो भी कुछ था उस सब को तुला राशि के ही समान उसको उत्साहित कर दिया था सभी और जगत में रहने वाले संपूर्ण को समुत्साहित करके वेग में अत्यधिक वह वायु 12 आदित्यओं में प्रवेश कर गया था उनके मंडल में प्रवेश करके उनके तेज के साथ वायु गुरुदेव के द्वारा प्रतियोजित होते हुए महान मेघों का उसने समारंभ कर दिया था फिर प्रेरित हुए वे मेघ जो उस वेग वाले वायु के द्वारा ही प्रेरित किए गए थे अति के द्वारा मेघों ने स्थल को घेर लिया था सम्वर्त नाम वाले महामेघ जो भिन्न अंजन के समूह के समान थे उनमें कुछ तो धूम्र वर्ण वाले थे कुछ शुक्ल और कुछ चित्र विचित्र वर्ण वाले महाभीषण थे कुछ मेघ पर्वत के तुल्य आकार से युक्त थे कुछ नाम के समान प्रजा के समन्वित थे कुछ बड़े विशाल प्रसाद के समान थे और कुछ क्रौच के वर्ण वाले महान भीषण थे वे महामेघ गर्जन करते हुए सौ वर्ष से भी अधिक समय तक महान शब्द करने वाले वे मेघ तीनों लोकों का प्लावन करते हुए वर्षा करते थे इसके अनंतर स्तंभ खम्भा के प्रमाण वाले धाराओं के पास से खूब धारासार से जो बहुत ही महान थी तीनों भुवनों को पूरित कर दिया था आदो अवस्था को प्राप्त करके जल समूह के स्थित होने पर रुद्र रूपी प्रभु जनार्दन ने अपने मुख से वायु का सर्जन किया था उस वायु के ओग से छित मेघ 100 वर्ष की अभ्यासत गति वाले वायुओं के द्वारा फिर ध्वस्त हो गए थे उन मेघों के विनष्ट हो जाने पर फिर दया से सहित रुद्र देव ने ब्रह्म भुवन तक जान लोक आदि का विध्वंस कर दिया था समस्त भुवनों के विध्वंस हो जाने पर और विशेष रूप से के विध्वस्त होने पर गुरुदेव द्वादश अरणों के समीप गए थे वे हरे महान वेग के साथ द्वादश आदित्यों के समीप में पहुंचे थे और उनको ग्रसित कर लिया था फिर उन गर्व में स्थित दिवाकरों के द्वारा अत्यंत प्रज्वलित हो गए थे इसके उपरांत कालांतक के समान महान बलवान रुद्रदेव ब्रह्मांड में व्या प्राप्त हुए थे और वह सबको मुष्टि चूर्ण कर दिया था ब्रह्मांड चूर्ण करते हुए उन्होंने पृथ्वी को भी चूर्णित कर दिया था उन हरि ने योग के बल से समस्त जलों को धारण कर लिया था जो जल में सब और ब्रह्मांड से बाहर स्थित था अथवा जो अभ्यंतर में रहने वाला जल था वह सब एक रूपता को प्राप्त हो गया था सब और सर्वव्यापी जनों के एक ही भूत हो जाने पर ब्रह्मांड के खंडों में पूर्णोद वह नौका की ही भांत प्लवन करते हुए थे इसके अनंतर पृथ्वी का सार गंध तन से क्रम से चलने से ग्रहण कर लिया था और संपूर्ण पृथ्वी विनष्ट हो गई थी फिर उन रुद्रदेव ने गर्भ में स्थित तेजों को अपने शरीर से निकाल दिया था पुनः भीषण रूप से वे पुण्यभीज हो गए थे उन तेजों ने छोड़ तक स्थित सबको ग्रहण कर लिया और भीतर बाहर ब्रह्मांड से जो तेज था तथा अन्य से गया हुआ था उस सब ग्रहण किया था जगत में रहने वाले संपूर्ण तेज का ग्रहण करके एक ही स्थान के जलते हुए ने रौद्र ब्रह्मांड के खंडों को जल में त्रदोष कर दिया था ब्रह्मांड के चूर्णों का दाह करके वे तेज उज्जलित हो गए थे फिर जलों से जो उनकी रस तन्मात्रा थी जो कि सारभूत थी उसका ग्रहण कर लिया था। रूप तन्मात्रा के ग्रहण किए जाने पर संपूर्ण तेज विनाष्ट हो गए थे और अनादित वायु प्रवल हो गया था इसके अनंतर वायु महान शब्द वाले को प्राप्त करके अग्नि की भांति प्रज्वलित होते हुए रुद्र देव छनसुब्ध हो गए थे और उस समय में आकाश हो गया था